भाइयों और बहनों मैं तो आपको तो कहा था कि आज मुझको पानी पर चलिए इरादा ऐसा था कि मैं चार बजे पहुंच जाऊंगा लेकिन काम इतना निकल गया कि मैं पहुंच बड़ी मुसीबत से साढ़े में पर कुछ पाँच मिनट हुई थी तीन मिनट हुई थी तो मैंने आवाज तो सुनी प्रार्थना की और होनी चाहिए मैंने तो कह दिया मैं आऊंगा ना तो भी जो प्रार्थना का नियम हमने रखा है उसके मुताबिक चलना ही चाहिए उसको मुंह तो धोना ही था तो चला गया तो उसमें लगी तो समा करेंगे अब मैं क्यों गया आंधी मीडिया पानी तो पर वो तो आपको थोड़ा सा तो इशारा कर दिया था मेरी उम्मीद तो थी अभी भी मैं उम्मीद छोड़कर तो नहीं आया हूँ के किसी न किसी तरह से पानीपत में मुसलमानों को अगर हम रख सकें तो हमारे लिए अच्छा है हमारे लिए अच्छा तो मीद्ञा. है लेकिन मैं ऐसा भी कहना चाहता हूँ कि वो सारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा है और जो सारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा है तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है गांधी मीडिया और जो आज मुसीबत में पड़े हैं से आए हैं वो दुखी लोग वहाँ तो वो लोग दुखी को शरणार्थी तो जो शरणार्थी है वो ही तो वो भी दुख में रहने जब तक अपने तो वो भी गए हैं मजबूर होकर वो भी दुख में ही रहने वाले हैं इसमें आप कोई शक् न रखे तो मैं तो का पालन करता हूँ तो वहां पहले तो अच्छा हुआ के डॉक्टर गोपी भी आ गए थे और गांधी मीडिया और होम मिनिस्टर हैं हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह भी आ गए थे वो मुझको तो पता भी नहीं था कि गांधी मीडिया आने वाले हैं सरदार जी ने मुझको केला भेजा था कि मेरी कोई लड़का है तो मैं आने को तैयार हूँ तो मैंने कहा कि मीडिया तो नहीं है मुझको मुझको तो मेहनत ही करना था उसमें क्या मैं उनको तकलीफ तो दूँ लेकिन हाँ आज चाहते हैं तो उनका तो इलाक़ा है वो तो इस पंजाब में आता है तो उनका तो हक हक से आएंगे तो मैंने देखा कि वो भी आए हैं वैसे देशबंधु ने कहला भेजा था कि मैं जो कुछ बीमार हूँ ना उन तो चलेगा ना तो मैंने कहा आप ज़रूर चलेगा लेकिन नहीं आखिर में उनका वहाँ घर पड़ा है तो वो भी आ गए तो सब अच्छा हुआ जैसे यहाँ जो मौलाना साहेब हमेशा मुझको मिलने आते हैं वो तो आगे भी आए थे तो दो, दो, दो तो अच्छी तरह से आ गए यहाँ पीछे उन लोगों से बातें की पीछे मैंने वो मुसलमानों से अकेलेपन में अकेलेपन में बात करते हुए भी और दोनों मिनिस्टर्स तो थे उन्होंने कहा कि हाँ मिनिस्टर्स तो रहे आखिर में मुस्लिम सुनाने जो मिनिस्टर्स के अलाइजा हैं और मैं उसको इस्तेमाल न कर तो क्या काम की बात थी तो वहाँ तो वो बात हो गई। मीडिया मैंने खूब उनको सुनाया लेकिन वो ऐसा ही कहने लगे कि हाँ जब तुम तो आए थे तब तो हमने ऐसा तय किया था कि शाम अच्छा, तो फिजा कुछ अच्छी लगी सब कहते हैं कि रह जाओ लेकिन बाद में फिजा बिगड़ गई जो तुमने कहा था इसी तरह से कुछ भी हो लेकिन हो नहीं पाया इसलिए अभी हम तो परेशान हो गए हैं न इज्जत की न हमारे चांद की तीनों की हम हिफाजत न कर सके तो रह कर, कहां तक बड़ा ठीक है सब लोगों को तो ऐसा ही लगेगा वो तो जो जिन्होंने मरण का भय बिल्कुल छोड़ दिया और जिनके दिल में सिर सारा जगत प्रेम है विश्व प्रेम है तो तो ईश्वर की भक्ति है वही लोग कह सकते हैं कि हम तो अपने घर में पड़े हैं जो कुछ भी हो गिरा तो भी क्या भूकंप आया तो भी क्या व्यद गया तो भी क्या और कुछ भी लेकिन जो समान है गांधी मीडिया तो की हिफाजत करना वो तो अपना काम है तो हम अपना मान को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं ऐसा कह दें तो वो तो आदमी रह सकता जान को जा, जाने देगा माल को जाने देगा लेकिन अपना माल को नहीं जाने देगा वो तो, तो बता दिया है। इस उनसे बात की। जो जो दुखी लोग ही बहुत बात हुई ये करते में ही मेरा शायद है कि कुछ तीन, भी भी तीन तो बच गए मैं तो ठीक देर जल्दी से पहुंचा था यहाँ से साढ़े बजे निकला करीब साढ़े ग्यारह बजे वहाँ पहुँच गया तो खासा था तो वहाँ तो तीन बजे तक तो हमारी बातें चलती रही बात काफी थी वो दुखी लोग दुख थे उनको तो मैंने कहा पीछे डॉक्टर गोपीचंद ने कहा पीछे खड़े हुए उन्होंने शुरू किया तब गोलमाल शुरू हुआ और लोगों ने पीछे चीखना शुरू कर दिया। मीडिया तो कोई स्वर्ण सिंह जी का अपमान करना चाहते थे इस कारण नहीं लेकिन अब वो गवारा नहीं करते थे वो क्या हम कुछ क्या बताएंगे हमको तो इसलिए उनको कुछ गुस्सा आया लोगों को लोग तो काफी ताजा में जमा थे मेरा ख्याल है आँधी तो मीडिया बीस हजार आदमी होंगे शायद उससे अधिक या तो कम लेकिन सब मैदान भर गया था छत भर गई थी सब किसी जगह पे एक कोना पर न कोई छप्पर खाली था इस तरह से लोग बेचे थे और शांति से सुना मेरी बात तो लेकिन पीछे उन्होंने शुरू किया शुरू किया तो बस सब खड़े हो गए हमारे में वो तो रिवाज ही पड़ा है कि नहीं चलो अभी गुस्सा अपना बटाते थे और पीछे उसमें सीखना क्या नहीं मुसलमानों को हटा दो मुसलमानों को जाना ही चाहिए क्योंकि मैंने तो ये कहा था ना कि मुसलमानों को जाना जानना वो अच्छा नहीं है उनका घर है उनके घर पे रहने दो उनको मजबूर करने से क्या फ़ायदा और ऐसा ही हम यहाँ करते रहें तो वैसे वहाँ हमारा काम बिगड़े उसके लिए तो ये सब उन लोगों ने शुरू किया लेकिन और मे तो जब तक वो बेचने थे तब तक बेचने वाला था, था। और स्वर्ण सिंह जी ने भी इरादा कर लिया कि नहीं ऐसे नहीं जाएंगे में वो तो मिनिस्टर है होम मिनिस्टर है बहादुर आदमी है कैसे वो चले जाए गांधी तो तो मीडिया बोलने की तो बड़ी चीज की कुछ काम चला नहीं लोग तो सीखते रहे सब खड़े हो गए तो पिछले उनके गांधी मीडिया तो जो शरणार्थियों के दुखी के जो प्रमुख है नुमाइंदा उनको किया है वो उठे वो उठे गांधी में शुरू किया तो वो तो मुझको पता नहीं था कि वो तो शायर भी है और उन्होंने तो शुरू किया तो पंजाबी में शुरू किया पंजाबी में पहले तो एक भजन का गाया तो वो लोग तो जानते ही हैं ना उनको तो भजन तो चुपचाप हो गए वो सब सुने और पंजाबियों में ये तो है अच्छा गा लेता है तो पीछे वो सुन लेते हैं और पीछे उन्होंने वो पंजाबी में ही शुरू किया लोगों को डांटा क्या तो नुमाइंदा हूँ मुझको आप सब सुना सकते हैं। लेकिन ऐसे चीखने से क्या फायदा हो सकता है और पीछे मीटिंग को बिगाड़ने से क्या मीडिया सब आपका ही काम बिगाड़ेंगे और पीछे वो सब उन्होंने सुनाया तो पीछे कुछ शांति हुई पीछे तो दूसरे किसे भी थे बड़ी मेहनत की तो मेहनत से सब शांत हुए बैठ गए तो सिंह तो की तो में कहा, बड़ा अच्छा वहां जो के सब तब भी उन्होंने कहा था दो चीज तो हम जरूर करने वाले हैं और कर सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो हम कोई न छोड़ा होने वाले हैं और हम ये आसादी की सल्तनत चलाते हैं और उसमें पीछे ऐसा कोई होने दें कि जो मुस्लिम लड़कियों को गांधी मीडिया उनको वापिस हर हालत में हम करेंगे कहीं से भी बात ये है कि हमको कोई भी बता दे उन्होंने कहा दोनों ने गांधी मीडिया कोई भी आदमी हमको कह दें कि इस जगह पे चलो क्योंकि हमको पता है कि कहाँ है तो जहाँ होगी वहाँ से उन लड़कियों को जो तो हमारी लानाई है गांधी मीडिया के जोन लोगों को मजबूरी से हिंदू बनाया है और तो सिख बनाया है वो सिख नहीं है हिंदू है वो तो मुसलमान गांधी मीडिया तो हम ऐसी कोई भी, भी धर्म परिवर्तन हुआ है उसको हम बाानून नहीं समझेंगे गांधी मीडिया के विरुद्ध समझने वाले हैं इसलिए ऐसे जितने लोग पड़े हैं उनको हम उनकी हिफाजत करेंगे उनको कहेंगे तो आप जैसे गांधी मीडिया मुसलमान होकर यहाँ हिंदुस्तान में रह सकते हैं वो दो तीसरा भी कह दिया कि इतना है और जो मंदिर पड़े हैं जो ऐसी चीजें हैं वो भी मीडिया करने वाले हैं तीन चीज तो हम हर हालत में करने वाले अच्छा है, हैं पीछे रहा जान माल की रक्षा तो जानमाल की रक्षा के बारे में तो कौन कैसे गांधी मीडिया जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है वो तो हुत तो करे पुलिस है वो करें लेकिन अगर लोग सब सबकी सब लूट मार शुरू करें मीडिया तो सबको गोली से उड़ा दें कि करें क्या तो उन्होंने कहा कि हम तो सब कोशिश तो करने वाले हैं वो भी क्योंकि हमारा धर्म है लेकिन गांधी मीडिया आचार होकर कबूल करेंगे कि हम हुकूमत तो हैं लेकिन यहाँ तक पहुँचे नहीं हमारी आज़ादी जू है इसलिए हम अगर लाचार बने तो हमारी लाचारी आप कबूल कर लें हम ऐसा नहीं कहने वाले हैं कि नहीं वो ठीक चलता है लोग करते हैं वो ठीक हम कहेंगे लोगों को डांटेंगे हम कबूल करेंगे हमारी लाचारी तो पीछे उन लोगों ने लोगों को काफ़ी समझाया और समझाया मिनट की उनको कहा गांधी हमारी शर्म हमारी लाज आबरू सब आप लोगों के हाथ में पड़ी है तो आप लोग कृपा करके हमको मदद दें इस इस हुकूमत को चलाने में क्योंकि तो ये हुकूमत को आपकी है हमारी नहीं है वो डॉक्टर गोपीचंद ने कहा वो सूर्ण सिंह जी ने कहा कि थोड़ी हुकूमत आपकी है और आपने हमको भेजे हैं तो इसलिए पड़े हैं तो जिसको आपने भेजे हैं उनका काम तो करें उनको मदद तो दें तो आपको मदद मिल सकती है तो वो सब उन्होंने समझाया इसमें तो काफ़ी समय जाना था और पीछे गुलमल हो गई तो गुलमल को शांत करने भी जाने वाला था और इसमें से ये भी है कि हम हमेशा ऐसे रहे हैं कि हम अस्वस्थ हो जाते हैं गुस्सा कर देते हैं पीछे आखिर में हम समझ जाते हैं ठंडे भी होते हैं ऐसा तो मैंने बहुत मीटिंगों में जब हम आज़ादी की लड़ाई करते थे तब भी देखा था कि लोग बस इश्ते जाते हैं और यहाँ तक आ जाती है नौबत के हाँ अभी तो सब सब मीटिंग को गांधी मीडिया तो, को ख़त्म कर देंगे लेकिन आखिर में ख़त्म नहीं की ऐसा मैंने बहुत दफ़ा देखा है तो मैं तो समझता था कि लोग आखिर में शांत होने वाले जो उनके नुमाइंद है वो आए तो उनको काफ़ी कहना था उनके पास काफ़ी ये दुखी लोगों ने भी कहा था और वो आए तो मेरे पीछे आए मैंने कहा था आओ पीछे पीछे उनको मैंने मेरी गाड़ी में ले दी अगर न लूँ और वहाँ पे तो, तो यहाँ मेरे उसको पहुँचना ही पहुँच नहीं सकता था तो मैंने उनको गाड़ी में दे दिए इसमें भी थोड़ा समय तो चला जाएगा ही ना मिनट का भी तो हिसाब करना पड़ता है जब वक्त पर पहुँचना है तो तो उसको दे लिए तो आराम करना था तो आराम छोड़ दिया आराम में क्या कर तो लोगों को तो आराम नहीं है उससे तो मुझको तो बहुत आराम है तो मैंने कहा मुझको आराम नहीं चाहिए अभी आप आ जाइए तो उनको बिठा लिया सब बात मुझको सुनाए अभी क्या सुनाते हैं ये एक दुख की कथा है <coughs> कि जितने यहाँ दुखी लोग पड़े हैं वो खुद बहुत रंग में पड़े हैं कुछ तो हुआ है उनके लिए बिल्कुल जैसे में गया था ऐसे थे ऐसे नहीं हैं कुछ इंतजाम हुआ है कुछ उनको उन पर छत लगाई है वो तंबू में रहते हैं ऐसा तो है लेकिन खाना तो खाने में जैसे होना चाहिए ऐसा नहीं है तो बच्चे गवर्नर साहब बैठे थे के पंजाब के उन्होंने देखा उन्होंने कुछ उसमें किया कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन कपड़े हैं तो कपड़े के बारे में ऐसा होता है कि यहाँ से भी कहीं से अच्छे कपड़े हैं वो अच्छे कपड़े भीतर में कोई लोग ले जाते हैं पीछे उसमें तो कौन ले जाते हैं वो क्या कहूँ उन्होंने जो कहा लेकिन उसको तुम्हें छोड़ देना चाहता हूँ लेकिन ले जाते हैं उन लोगों को क्या मिलता है कि वो टूटे फूटे सड़े हुए ऐसा तो तो बुरी बात है जो चीज जिन लोगों के लिए भेजी गई है वही उनको मिलनी चाहिए पीछे उनको मर भी जाते हैं मरे तो मरते तो हैं, तो दो मृत्यु हो गए अब उनके लिए लकड़ी चाहिए उन्होंने मुझको सुनाया कि लकड़ी मिली ही नहीं आखिर तक सारा दिन चला गया जिस जगह पे जाना चाहिए वो गए वहाँ वो भाई साहब नहीं है डॉक्टर वहा नाम भूल गया उनके हाथ में इंतजाम है तो पीछे उनको कहा नहीं है दूसरी जगह पर दूसरी जगह पे गए वहाँ नहीं है तीसरी जगह उसमें तो, तो शाम पड़ गई सात बजे तब पीछे दूसरे लोगों ने के वो नहीं आते हैं तो क्या हुआ हम हमको दे दें गांधी तो आठ आठ आना दे दें लकड़ी का तो अठाना देकर पीछे दस रुपया हो पंद्रह रुपया हो कुछ लेकिन वो आदमी टकरा था उसने मैं तो वहाँ से अगर मुझको लकड़ी नहीं मिलते हैं तो मेरे नसीब तो मैं उन दोनों लाश को दहन करूँगा तो उसको दहन थे हिंदू कभी दफन नहीं करेगा वो तो अग्नि संस्कार ही करेगा लेकिन ऐसा किया तो उसने मुझको कहा उसको बड़ा दुख हुआ कि ऐसा क्यों नहीं किया और क्यों होना चाहिए लेकिन उन्होंने ऐसा तो उसने कहा कि इस में तो कुछ हो तो तो तो मैंने मैंने कहा कि क्या आप कहते हैं? हैं गांधी गांधी मीडिया मीडिया हो सकता है इतना मैं तो कर लूंगा। तो मैंने नाम ठाम भी दे दिए और सुनाया ये लेकिन बस वो जो बड़े माने जाए उनमें में भी उनको मिल जाती है लेकिन तो लेते उनको नहीं मिलती है क्यों कि वो ऑफिसरों ने अपने हाथ में भी नहीं रखा है रखे भी कहाँ ऑफिसर कहाँ दे दिया तो वहाँ के जो लोग पड़े हैं उनको ले लिया उन्होंने और उनके मार्फट से सब काम करते हैं अगर वो भले रहते हैं परमार्थी है सेवा भावी है तब तो सब हो सकता है अगर वो सेवा भावी नहीं रहते हैं तो विशेष दुशारी पैदा है ये तो मैंने उनको कहा वो सब चीज़ को मैं तो जाहिर करने वाला हूँ तो हमारे पास दूसरा तरीका नहीं है या तो मारपीट करो तो मारपीट तो नहीं करना चाहते तब पीछे जाहिर मत पैदा करो लोग मत इकट्ठा करो लोग में करने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है यही है कि जो चीज़ हम सुन लेते हैं मांगते हैं उसको कह देना वो अगर ठीक नहीं है तो कोई पता नहीं है तो मैंने कल बताया आप लोगों को ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं होता है हम ढाको जो चीज़ बनी है उसको कह देना अगर हमारे दिल में शे तो कहो कि अगर ऐसा बना है तो बुरा है उससे किसी का नुकसान दे कहता हूँ आज कि जो वहाँ के लोग हैं उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसमें बुरी क्या है बात अगर वो इल्ज़ाम के लायक नहीं है तो कह कि हम तो सब कुछ करते हैं और इल्ज़ाम के लायक है तो वो चाहिए ऐसा समझकर मैं आप लोगों को सुनाता हूं जो मैंने गान्दी सुना गान्दी मीडिया अगर ऐसा है तो बड़ी बुरी बात है एक तो हम दुखी हैं और एक दो नहीं लाखों लोग लाखों लोग अपना घर बार को छोड़कर एक छोटा सा लड़का बड़ा दयाजनक था तो उसने तो कुछ पहना था क्या उस स्वेटर कहते हैं वो पहना था सब वो चांदी भी दिया और गया हिम्मतवान लड़का था और उसने वह सूचा नहीं हाँ मेरे सामने आंखें तो बहुत कटता था कि मुझको खा जाए कि क्या लेकिन वैसा नहीं था मैं तो समझता था बच्चा है बेचारा वो क्या करने वाला था लेकिन उसने ऐसा करके मुझको ये बताया है कि उसने कहा दिया। सुनाया कि देखो तो सही यहाँ तुम तो बात करते हैं हिफाजत के लेकिन मेरा बाप मर गया उसका क्या बाप मुझको दे दो मैं कहा से आपको लेने गया वो तो गया और उसी और मुझको जाना है उसी ओर उस लड़कों को भी लड़के को भी जाना है लेकिन आखिर में उस लड़का को गुस्सा आ तो तो ने ऐसा कहा वो सब उतार के। बस गुस्सा उसने बचा दिया लेकिन मैं समझ सकता हूँ शायद इतनी ही उम्र का मेरे मेरा बाप को कोई मार डालता तो मैं भी शायद गुस्सा कर लेता तो ये कहाँ की बात है कहें वो सुनना पड़ता है और उसने मुझको गुस्सा तो आया ही तो दया ही आई बाकी तो तुम्हें क्या कर सकता था लेकिन ऐसा आज का जो मैंने नज़ारा देखा वो ऐसा था तो मुझको कहा कि कोशिश ना तो करो कि हम जो शरणार्थी हैं उसमें शब्द तो ख़राब तो नहीं है उनको दे दो उनके हाथ में इताराम रखो और पीछे ऊपर डी वगैरह तो पड़े ही हैं उनको तो देखना है आज जो वहाँ वहाँ के लोगों को दिया है तो भी देखना पड़ता है तो वो रहें देखें लेकिन हमारे हाथ में सब कारोबार दे दो कमलिया देना कमलिया बांटना है तो हमको दे दो दूध है दूध तो है कहाँ लेकिन बच्चों के लिए कुछ लिया तो हमको दे दो तो ऐसा तो ना हो कि दूध मिला तो सही बच्चों के लिए और पी जाए दूसरे लोग जो ऊपर के पड़े हैं अमलदार हों या तो ऐसे जो जो कमेटी बन गई है कमेटी बनी है सेवा भावी की नहीं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 उनके पास चिट्ठियाँ आना शुरू कर दिया करे महात्मा को ये तो कहो कि हमारे हाल क्या होते हैं तो वो सब चिट्ठियाँ में से मुझको सुनाते रहती थी तो मैं समझता हूँ कि मैं वहाँ गया वो तो अच्छा हुआ मैंने उनको कह दिया है कि अगर आप बड़ी शांति से रहना चाहते और पानीपत में बहुत लड़ाई हो सबसे आला दल जी की हो जाएगी अगर आप लोग मुसलमानों को कहते हैं आप हमारे भाई हैं यहाँ रहो आपका मकान है और आप लोग रहें तंबू में डेरे में करीब अट्ठाईस हजार आधे हैं वहाँ लोग तो वो सब के सब डेरे में रहो दूसरे आते हैं तो क्या परवाह इतना इतना होना चाहिए कि आपको कपड़े पहनने के ओढ़ने के मिलने चाहिए ऊपर छत होनी चाहिए तंबू हो कुछ भी हो और खाने का मिलना चाहिए तीन चीज मिल जाती है तो बेचा आराम से रह सकते हैं आखिर में कहीं भी रहोगे तो छोटी चीज आज मिल जाए उसमें से पीछे तो बड़ी बड़ी चीज़ें पैदा कर सकते हैं वो मैं कहकर आया तो मैंने सुना कि आपको मैं सुना दूँ तो उसके मार्फ़ से गान्दी कल गान्दी ही जिन लोगों को समझना चाहे वो भी समझने और आप भी समझे कि हमारे हिंदुस्तान में कैसे कैसे खेल चल रहे हैं और किस तरह से हम हिंदुस्तान पर काबू रख सकते हैं आज तो हुकूमत है और नहीं भी है कूमत जो चाहे वो आप सबके पास से करवा नहीं सकते है। वो बुरी बात है अगर हमारी हुकूमत है आज़ादी हमने पाई है पीछे ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे नुमाइंदे प्रधान वगैरह हुए हैं वो कहीं ऐसा हमारे करना जवाहरलाल जी ने बड़ा सुंदर कहा है आज मैंने देख लिया तो वो भी तो मैं कहाँ पढ़ने वाला था पढ़ सकता हूँ पढ़ लेता हूँ तो कहा है कि मुझको लोग प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं के बड़ा प्रधान मुझको वो चुपटा है मैं कहाँ का प्रधान हूँ और कब बना था लेकिन हाँ मुझको ये कहोगे तो मुझको फिर यह लगेगा कि मैं तो मैं तो अव्वल ललिचे का खालिम हूँ फर्स्ट सर्वेंट ऑफ दीपुल ऐसा मुझको कहो अगर सब ऐसे ही बन जाए लोगों के सेवक बन जाए जितने प्रधान गान्दी गान्दी मीडिया तो प्रधान पीछे मोट सोप तो कर ही नहीं सकते तब तो उनको 24 घंटों तक लोगों का ही ख्याल करना है और अगर वो करें तो पीछे उसके नीचे तो बड़े हैं दूसरे है, वो नौकर लोग उनको भी ऐसे ही बनना है तो पीछे हिंदुस्तान स्वर्ग भूमि बन सकती है राम राज तब बन सकता है खुदाई राज तब बन सकता है तब हमारी आजादी सच्ची मुकम्मल हो सकती है आज हमारी आज़ादी है मुझको तो आज़ादी चुपती है क्या आज़ादी में हम काम करेंगे ऐसा कभी ना 不过 okay.